चल गोप भगत बच बसो मेरे नैनन में नंदलाल मेरा कहती मेरी आंखों में बस जाओ नंदलाल मेरी आंखों में तुम ही रहो मेरी आंखें तुम्हारा घर बन जाए जागूं तो तुम्हें देखूं सोऊं तो तुम्हें देखू आंख खोलू तो तुम्हें देखूं रात सपना देखूं तो तुम्हारा देखू ये मतलब है तुम्हें छोड़ू ही ना तुम मेरे भीतर रहने लगो बसो मेरे ननन में नंदलाल लाल मोहिनी मुहूर्त सांवरी सूरत ध्यान करना भक्त की खोज सौंदर्य के माध्यम से परमात्मा की खोज मोहिनी मूरत सांवरी सूरत यह भी ध्यान रखना कि इस देश में हमने कृष्ण को राम को कहांकोह सांवरा कहा है कभी कभी पश्चिम के लोगों को हैरानी होती गोरा क्यों नहीं कहा कारण है सांवरेपन में एक गहराई होती जो गोरेपन में नहीं होती गोरापन थोड़ा सा उथला उथला होता है गोरापन ऐसा ही होता है जैसे कि नदी बहुत छिंचली छिंचली तो पानी सफेद मालूम पड़ता है जब नदी गहरी हो जाती तो पानी नीला हो जाता सांवरा हो जाता कृष्ण सांवरे थे ऐसा नहीं है हमने इतने कहा है सांवरा कहके कि कृष्ण के सौंदर्य में बड़ी गहराई थी जैसे गहरी नदी में होती जहां जल सांवरा हो जाता ये सौंदर्य देह का ही सौंदर्य नहीं था ये हमारे थे रहे हो ना रहे हो ये बात बड़ी बात नहीं लेकिन सांवरा हमारा प्रतीक है इस बात का कि ये सौंदर्य शरीर का ही नहीं था ये सौंदर्य मन का था मन का ही नहीं था ये सौंदर्य आत्मा का था ये सौंदर्य इतना गहरा था उस गहराई के कारण चेहले पर सांवलापन था छिछला नहीं था सौंदर्य अनंत गहराई लिए था मोहनी मूर्त सांवरी सूरत नैना बने विशाल ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें सदा मेरा पीछा करती रहें ये सदा मुझे देखती रहे मुझमें झांकती रहें मोर मुकट मकराकृति कुंडल ये तुम्हारा मोर मुकट जिसमें सारे रंग समाए वही प्रतीक है मोर के पंखों से बनाया गया मुकट प्रतीक है इस बात का कि कृष्ण में सारे रंग समाये महावीर में एक रंग है बुद्ध में एक रंग है राम में एक रंग कृष्ण में सब रंग इसलिए कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा है सब रंग है इस जगत की कोई चीज कृष्ण को छोड़नी नहीं पड़ी है सभी को आत्मसात कर लिया है कृष्ण इंद्रधनुष है जिसमें प्रकाश के सभी रंग हैं। कृष्ण त्यागी नहीं कृष्ण हिमालय नहीं भाग गए बाजार में युद्ध के मैदान पर और फिर भी कृष्ण के हृदय में हिमालय वही एकांत वही शांति वही अपूर्व सन्नाटा कृष्ण अद्भुत अद्वैत है चुना नहीं है कृष्ण ने कुछ सभी रंगों को स्वीकार किया है क्योंकि सभी रंग परमात्मा के मोर मुकट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल ये तुम्हारा लाल तिलक ये तुम्हारे मछली के आकार के कुंडल ये तुम्हारे मोर के अहर सुधारस मुरली राजे थी ये तुम्हारे नीचे औठ पर रखी हुई मुर्ली इसे इससे और कोई सुंदर जगह तो बैठने को मिल भी नहीं सकती अधर सुधारस मुरली राजे थी और ये मुरली कोई साधारण नहीं इसे तुम जब गाते हो तो सुधा बरसा देते हो अमृत बहा देते हो कृष्ण रंग है रागे महावीर में कोई राग नहीं महावीर संगीत शून्य कृष्ण जीवन के संगीत से भरे तो महावीर में वितरकता की स्पष्टता है स्वभावता मेला है सभी रंगों का स्वभावता महावीर के वक्तव्य बहुत तर्कयुक्त होंगे क्योंकि एक ही रंग है दूसरे रंग की बात ही नहीं है कृष्ण के वक्तव्य विरोधाभासी होंगे क्योंकि सभी रंग अनंत रंगों का मेला है महावीर का स्वर बिल्कुल स्पष्ट है कृष्ण के स्वर बेबूज अटपटे अधर सुधारस मुरली राज कृष्ण सेतु हैं संसार में और परमात्मा में कृष्ण ने दोनों को जोड़ा है इसलिए कृष्ण के संग सुनी रखी ओठ तो देख के हैं लेकिन जो स्वर आ रहे हैं वो आत्मा से आ रहे हैं ये अपूर्व सम्मिलन है अधर सुधारस मुरली राजति और बैजंती माल वह बैजंती माला पहने हुए हो बैजती माला पांच रंगों की बनती पांचों इंद्रियों ने जो दिया है कृष्ण ने सभी को समाहित कर लिया है समाविष्ट कर लिया है कृष्ण ने आंख नहीं फोड़ी कान नहीं रोंदे हाथ नहीं काटे कृष्ण ने इंद्रियों को नष्ट नहीं किया कृष्ण इंद्रियों की सारी संवेदनशीलता को बचा गए कृष्ण इंद्रियों के शत्रु नहीं है कृष्ण में जीवन का निषेध नहीं है जीवन का व्यक्ति मनुष्य जाति के इतिहास में खोजना कठिन है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कम मालूम पड़ेगी ईसाई कहते हैं जीसस कभी हंसे नहीं क्यों क्योंकि जीसस गंभीर है कैसे हंस सकते तो जीसस बड़े संगत है कृष्ण खिलखिला के हंस सकते और इससे उनकी गंभीरता में बाधा नहीं पड़ती ये हंसना उनकी गंभीरता का खंडन नहीं होता उनमें विरोध एक दूसरे को संभालते हैं समृद्ध करते रखना दुनिया का कोई भी संत कृष्ण जैसा रस सरोबोर नहीं है कुछ है और बड़ी मात्रा में लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं है इसलिए हिंदुओं ने ठीक ही किया कि, कि किसी और अवतार को पूर्ण अवतार नहीं कहा बुद्ध को भी पूर्ण अवतार नहीं कहा राम को भी पूर्ण अवतार नहीं कहा अवतार कहा परमात्मा आंशिक रूप में उतरा है एक ढंग से उतरा है बुद्ध में ध्यान की तरह उतरा है कि महावीर में त्याग की तरह उतरा है तो महावीर का जो त्याग है वो चरम है मगर बस त्याग है एकांगी है व्यक्तित्व एक तल पर आ गए, कृष्ण में कुछ कमी नहीं है निश्चित ही खतरा भी है क्योंकि कुछ कमी न होने की वजह से सब कुछ है तुम जो चाहो चुन लो इसलिए कृष्ण के भक्तों ने जो चाहा चुन लिया किसी ने एक बात चुन ली किसी ने दूसरी बात चुन ली किसी ने गीता चुन ली तो वो भागवत नहीं पढ़ता क्योंकि भागवत में मुश्किल हो जाती है उसे उसे कृष्ण गीता के जसते किसी ने भागवत चुन ली तो गीता की बहुत फिक्र नहीं करता सूरदास कृष्ण के बचपन के गीत गाते तुमने पढ़ा ना कि सूरदास की कहानी एक सुंदर स्त्री को देखकर उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा यह बात ठीक नहीं है लेकिन उन्होंने चुन लिया है अब यह बात कहां जमती कृष्ण के साथ जो कि नदी के तट पर नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े लेके वृक्ष पर बैठ जा सकता है उसके साथ ही सूरदास की दोस्ती कैसे जमेगी एक स्त्री को देख के इन आंखें फोड़ ली कि कहीं इससे काम वासना ना ना जाए और इनके जो गुरु हैं वो नहाती अपरिचित स्त्रियों के कपड़े उठा के वो झाड़ पे बैठ गए नहीं ये बात जमती नहीं तो इसलिए इस सूरदास ने कृष्ण के बचपन को चुन लिया वो उनके बचपन की बातें करते हैं कृष्ण की गई उसकी बात करने में डरते हैं कि जरा खतरा है उसकी बात करने वाले लोग भी जैसे गीत गोविंद में जयदेव ने उसी की बात की मध्ययुग में रीतकालीन कवियों ने बस कृष्ण के उसी श्रांगारिक रूप की चर्चा की उसी भोग विलास को खूब बढ़ा के बताया ये दोनों बातें गलत हैं कृष्ण को समझना हो तो पूरा ही समझना चाहिए अंग नहीं चुनने चाहिए पूरा ही समझोगे तो ही कृष्ण के साथ जाति करने से बचोगे नहीं तो जाति हो जाएगी फिर मैं समझता हूं कि पूरा समझने में तुम्हें बहुत दिक्कत है क्योंकि तब बहुत सी असंगत तक कृष्ण में ना हो जाओ कृष्ण की चेतना ही तुम्हारे भीतर जन्मे तो ही तुम तालमेल बैठा पाओगे तभी तुम जान पाओगे कि ये सब अंग एक दूसरे के विपरीत नहीं है बल्कि एक दूसरे को समृद्ध करते रात दिन के खिलाफ नहीं है रात से ही दिन पैदा होता है और दिन रात का दुश्मन नहीं क्योंकि दिन से ही रात पैदा होती जीवन और मृत्यु सब जुड़े संयुक्त मोर मुकुट मुकुराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल अधर सुधारस मुरली राजति राजी माल छुद्र का घुंग थे घंटी का काटितट शोभित नूपर शब्द रसाल जिनसे मीठा मीठा स्वर हो रहा है मेरा प्रभु संतन सुखदाई मेरा कहती है प्रभु जिनके पास तुम्हें देखने की आंखें हैं उनके लिए तुम कितने सुखदाई हो मेरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल और तुम भक्तों के प्रति कितने अपूर्व प्रेम से भरे हो वात्सल्य से वातसल्य शब्द को समझ लेना भक्त वत्सल गोपाल वात्सल्य का अर्थ होता है ऐसा प्रेम जैसा मां को छोटे से बच्चे के लिए होता है अडिल जीपो कुछ भी तो नहीं है उसके पास पात्रता लेकिन मां उसे प्रेम करती है ये प्रेम किसी भी पात्रता के कारण नहीं है बच्चा बिल्कुल अपात्र है अबोध है और असहाय है बच्चे से कुछ भी तो उत्तर में नहीं मिल सकता इसलिए सौदा नहीं है इसमें देना ही देना है तो जब मेरा कहती है भक्त बछल गोपाल तो वो ये कह रहे कि मैं अपात्र हूं मैं असहाय हूं मेरी कोई योग्यता नहीं है उत्तर में देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है जब एक तरफ से दिया जाता है और दूसरी तरफ योग्यता भी नहीं होती लेने की और तो देने की बात अलग बच्चे में योग्यता भी नहीं होती लेने की वो इतना भी कह दे मां को कि धन्यवाद धन्यवाद भी देने की क्षमता भी उसकी नहीं अभी बोल भी नहीं सकता भक्त की दशा ऐसी ही है लेकिन भक्त रो सकता है पुकार सकता जिससे छोटा बच्चा पुकारता और रोता भक्त का भरोसा रोने में और पुकारने में है हम बुरे ही सही अच्छा भी मिलेगा आपको कौन और तुम्हारी आंख में जो अच्छा दिखाई पड़ सके वैसा हो भी कहां सकता है तुम्हारी आंख में जो अच्छा उतर सके तुम्हारी कसौटी पे जो कसा जा सके ऐसा हो भी कहाँ सकता है किसकी योग्यता किसकी क्षमता कि परमात्मा की कसौटी पे उतर जाए कह सके कि मैं ठीक पात्र हूं ये तो अहंकार की घोषणा होगी तो भक्त ये नहीं कहता भक्त कहता है हम बुरे ही सही अच्छा भी मिलेगा आप कौन यूं नहीं करते हैं हर बात पर झगड़ा देखो मीरा कहती मेरी आंखों में बस जाओ नंद तुम तो मेरे भीतर रहने लगो बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल मोर मुकट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल